आय ए टी एंसी ईऔर द्वारा प्रस्तुत है ये श्रिंखला तुम्हारी चिठ्ठे तुम्हारी चिठ्ठे के अंतरगत प्रस्तुत है ये कार्व करां। ैं डाक लाया डाघीक हिया। है हाले अरे अरे अरे अरे अरे धिपनOR अरे मुनूं हो। है है sharけ आज तो यहां पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं भाई क्या खेल रहे हो आज सब लोग अरे दीपू अरे रुको रुको रुको रुको हां तो भाई आज सब लोग इतना भाग दौड़ रहे हैं क्या खेल रहे हैं आज सब बच्चे चोर पुलिस हम चोर पुलिस खेल रहे हैं अच्छा अच्छा चोर पुलिस आह ये खेल कैसा है भाई हमें भी तो बताओ हम भी खेलेंगे अब चोर बनकर भागो और पुलिस बनकर आपको पकड़ेंगे अच्छा ऐसे ये छुरा है मेरे मोनू का रुमाल और ये मैं भागा भागा भैया ये देखो अरे छोड़ा ठीक है ओ ठीक है ठीक है हमें खिलाएंगे आपने तो कहा था आप हमें खिलाएंगे हां मैंने कहा था उसी के लिए तो मैं आया हूं मेरा खेल है सुनो कि मेरा खेल क्या है हां जी क्या है आपका खेल क्या क्या है आपका खेल मेरा खेल मेरा खेल है डाक लाया डाकिया डाक लाया डाकिया अरे रुको रुको रुको पहले केयल तो समझ लो फिर खेलेंगे डाक लाया डाक किया हां डाक लाया डाक किया, दाक किया। हे हे। पहले बताओ क्या तुम्हें पता है कि डाकिया किसे कहते हैं सोचो सोचो कौन बताएगा दीपू तुम बताओ चोर नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम बताओ मुनमुन मुन। जो कल चिट्ठी लाते हैं उन्हें डाकिया कहते हैं अरे वाह शाबाश मोनू मोन तुमने तो बिल्कुल ठीक बताया भाई डाकिया या पोस्टमैन वो होता है जो घर-घर चिट्ठी पहुंचाता है बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात की तुमने अच्छा ये बताओ कि डाक का मतलब क्या होता है कौन बताएगा कौन बताएगा दीपू मोनू क्या मतलब क्या होता है हम सोचो सोचो सोचो अरे किसी को भी नहीं पता चलो मैं बताता हूं चिट्ठी वगैरह जो भी अंकल लेके आते हैं ना तुम्हारे घर उसी को डाक कहते हैं अच्छा डाकू <laughs> अरे डाकू नहीं डाक डाक लाता है डाकिया डाक लाता है डाकिया अच्छा बताओ चिट्ठी क्या होती है बताओ बताओ ना ना ना जो फलाफा में लिख कर डालते हैं उसे चिट्ठी कहते हैं <laughs> अरे फलाफा नहीं लिफाफा क्या कहते हैं लिफाफा, लिफाफा। हां अल लिफाफे में पहले हम चिट्ठी डालते हैं और उसके बाद उस पर हम पता लिखते हैं क्या लिखते हैं पता पता हां किसका पता लिखते हैं सोचो सोचो सोचो चलो मैं बताता हूं जहां चिट्ठी डालनी है जहां चिट्ठी पहुंचानी है उसका पता लिखते हैं समझ गए हां जी अच्छा बच्चों यह बताओ कि चिट्ठी को लिफाफे में डालने के बाद उसका क्या करते हैं उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं हां बिल्कुल सही बताया चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालते हैं अच्छा अब यह बताओ कि लेटर बॉक्स किस-किस ने देखा है मैंने देखा है मैंने देखा है सब ने देखा है मैंने देखा ओह हो तो जिस-जिसने नहीं देखा वो अपनी मम्मी पापा से कहें कि वो दिखाएं ठीक है ठीक है।, है अब खेल तो खिलाओ हां हां चलो चलो अब खेल शुरू करेंगे अब चलो सारे बच्चे यहां आओ और गोल घेरा बनाओ चलो आओ जल्दी आओ जल्दी गोल घेरा बनाओ आ जाओ आ जाओ हां दीपू यहां से हां मोनू मोनू हां यहां पर हां बस बस अरे अरे अरे चलो ठीक है ठीक है हां बिल्कुल अच्छा बच्चों सबने गोल घेरा बना लिया ना हां जी अब आ, अच्छा दीपू तुम खड़े हो जाओ हां तुम जरा सामने आओ और अब तुम बनोगे ढक्किया ठीक है ठीक है और इस गोले के चारों तरफ घूमोगे ठीक है ठीक है और इसके बाद मैं जो बोलूंगा उसे सभी बच्चे दोहराएंगे ठीक है हां जी ठीक है।, है चलो फिर आओ शुरू करें कागज पर क्या लिखा कागज पर क्या लिखा मामा जी को पत्र लिखा मामा जी को पत्र लिखा अ पत्र का मतलब होता है चिट्ठी ठीक है जी ठीक है अच्छा कागज पर क्या लिखा कागज पर क्या लिखा मामा जी को पत्र लिखा मामा जी को पत्र लिखा पत्र लिखकर क्या किया पत्र लिखकर क्या किया लेटर बॉक्स में डाल दिया डाक बॉक्स निकाल दिया अब डाकिया ने क्या किया अब डाकिया ने क्या किया डाक लाया डाकिया डाक लाया डाकिया चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो डाकिया को पकड़ो पकड़ो अरे पकड़ो भागो भागो डाकिया से चिट्ठी लो पकड़ो पकड़ो इसे अरे किसने डाकिया को पहले पकड़ा अरे अरे माही ने माही ने पकड़ा माही ने माही रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बस थम जाओ थम जाओ बस चलो माही अब तुम डाकिया बनोगी ठीक है? है चलो बच्चों अब गोल घेरा फिर से बनाओ हां शाबाश अब देखो माही जो है वो अब डाकिया बनेगी और वो गोले के बाहर-बाहर घूमेगी ठीक है मुझे ऐसे पकड़ो ठीक है हम्म ठीक है और फिर मैं जो बोलूंगा वो सभी बच्चे दोहराएंगे ठीक है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं कागज पर क्या लिखा मामा जी को पत्र लिखा मामा जी को पत्र लिखा पत्र लिखकर क्या किया पत्र लिखकर क्या, क्या, क्या, क्या किया लेटर बॉक्स में डाल दिया लेटर बॉक्स में डाल दिया अब डाकिया ने क्या किया अब डाकिया ने क्या किया डाक लाया डाकिया पकड़ो पकड़ो पकड़ो अरे इसको पकड़ो माही को अरे छोड़ना मत पकड़ो अरे पकड़ो अरे पकड़ो, अरे, प... अरे, अरे तो उमंग सुनने वाले बच्चे भी डाक लाया डाकिया खेल खेल सकते हैं अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो डाक लाया डाकिया अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार संदीप भट्ट और बच्चे ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडू और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उन्याल आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी